गीता तत्वचिंतन अवतार मीमांसा एक सौ चार अर्जुन का प्रति जब भगवान ने देखा कि उनके तीनों संकेत बृछा ही गए और उनका प्रिय सखा अर्जुन उनके संकेतों को ना पकड़ सका तब वे स्पष्ट रूप से अपनी भगवत्ता को प्रकट करने के लिए चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही कहते हैं कि सृष्टि के आदिकाल में उन्होंने सूर्य को इस योग का उपदेश दिया था अब तो भगवान के वचनों में ना कोई अस्पष्टता थी और ना असंदिग्धता यदि अर्जुन में श्री कृष्ण के प्रति गुरुवत श्रद्धा न होती तब तो उसे शंका हो जाती कि श्रीकृष्ण का दिमाग तो सही है सूर्य सृष्टि के प्रारंभ से है और श्रीकृष्ण आज से कुछ वर्ष पूर्व ही देवकी के गर्भ से जन्मे हैं वह श्रीकृष्ण की बातों को यदि प्रलाप मान लेता तो भी उसे कोई दोष न लगता ऐसी बातें कोई स्वस्थ बुद्धि भला व्यक्ति कैसे कह सकता है यह अर्जुन के मन की प्रतिक्रिया होती पर अर्जुन की विशेषता यह है कि श्री कृष्ण के प्रति उसकी अशंकनीय श्रद्धा है वह दूसरे अध्याय के प्रारंभ में जो कहता है माम त्वाम प्रपन्नम आपकी शरण आए हुए मुझको यह वह तहे दिल से कहता है इसीलिए भले ही उसे श्री कृष्ण का सूर्य को उपदेश देने वाला कथन बड़ा अटपटा लगा पर वह सोचने लगा कि श्री कृष्ण तो कोई बेतुकी बात कहेंगे नहीं मैं ही उनका अभिप्राय नहीं समझ पा रहा हूँ अतः उन्हीं से पूछ लूँ कि उनके इस कथन का मर्म क्या है इसीलिए वह उपरयुक्त प्रश्न पूछता है शंकराचार्य यहाँ पर भाष्य करते हुए लिखते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कथम एत बिजानी अविरुद्धार्थया मैं आपके कथन को अविरुद्ध था धार से युक्त कैसे विरुद्ध धार से युक्त का तात्पर्य होता है असंगत अतः अर्जुन का प्रश्न है कि मैं आपके कथन को सुसंगत कैसे समझूं? 105. अर्जुन के प्रतिप्रश्न के पीछे कार्यशील तीन प्रकार की वृत्तियाँ यदि हम किसी के अटपटा कथन सुनते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया हम पर दो प्रकार से हो सकती है एक तो यह कि हम उसे सत्य न माने और व्यंग करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें दूसरा यह कि हम उसकी बात को समझने के लिए प्रति करें यहाँ पर अर्जुन ने श्री कृष्ण से जो कहा वह व्यंग्यात्मक न था अपितु तो उसका जिज्ञासा से भरा हुआ प्रति था प्रति के पीछे सामान्यतः तीन प्रकार की वृत्तियाँ कार्य करती हैं पहले उसके कथन को असत्य प्रमाणित करने की दूसरे व्यंग करके उसे नीचा दिखाने की और तीसरे जिज्ञासा के द्वारा बात को समझने की अर्जुन के प्रश्न के पीछे यह तीसरी जिज्ञासा की वृत्ति ही कार्य कर रही थी इसीलिए श्री कृष्ण ने असंदिग्ध शब्दों में अपनी भगवत्ता अर्जुन के समक्ष प्रकट कर दी अर्जुन जैसे अधिकारी पुरुष ही भगवान की ऐसी कृपा के पात्र होते हैं उन्होंने तो इस अध्याय के तीसरे श्लोक में ही कह दिया है कि अर्जुन तू तो मेरा भक्त भी है और सखा भी और यह कहकर उन्होंने अर्जुन के अधिकार पर मुहर लगा दी है